गंगा आय कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे आए कहाँ से जाए कहाँ रे नेहरा पानी सी धूप छौरी गंगा आई कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहराए पानी में जैसे धूप छाओरी गंगा आई कहाँ से गंगा जाए रे लहराए पानी में जैसे धूप छोड़े रात कारी दिन जियारा मिल गए दोनों साय रात कारी दिन जियारा मिल गए दोनों साए साझ ने देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाई रे लहराए पानी में जैसे धूप छाओरी गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले ए, ए, ए, ए, ए कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे लहराए पाहनी में जैसे धूप छी गंगा आए से गंगा जाए रे लहराए कहा में जैसे धूप छे हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते और साहब सबसे पहले तो माफी मांगना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते नहीं आ पाया था आपके सामने और एक पुराने धुराने एपिसोड को आपके सामने रख किया था हालांकि एपिसोड बहुत अच्छा था बातें बहुत ज़बरदस्त की थी उसमें भी और चूंकि वो शुरुआत की बात थी ना तो उस वक्त साहब दिल में बहुत सी बातें भरी हुई थी मगर उस वक्त तक तय नहीं किया था कि कितना लंबे समय तक आपसे बात की जा सकती है धीरे धीरे जब मुझे अरे एक मिनट सुनिए भाई नमस्कार ये अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने की क्या बात है अपनी तारीफ कर देखिये ये अपने मुंह मियाँ मिट्टू की भी बात करूंगा अभी आपसे मगर पहले तो मैं ये बता दू कि उस समय चूंकि नहीं जानता था कितने समय तक बात करनी है तो रुक जाता था इसलिए वो एपिसोड थोड़ा छोटा भी था खैर चलिए साहब तो इस हफ्ते आपसे बातें करते हैं और बातें भी खूब सारी करेंगे देखिए अभी इन्होंने मुझे टोक दिया मेरी पत्नी ने अपने मुंह मिया मिट्टू थैंक यू धर्मपत्नी ने कहा आ, ओके, तो साहब अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने की बात तो यह है कि पिछले कुछ सालों में जिंदगी ने एक चीज बहुत अच्छी सिखाई है और वो ये कि कुछ पुरानी मान्यताओं को तोड़ना चाहिए देखिए मान्यताएं तो हमने बनाई नहीं है मान्यताएं तो हमें विरासत में मिली है मगर कुछ मान्यताएं है ऐसी हैं ना जो विरासत में मिली और शायद किसी एक समय अच्छी भी रही होंगी मगर अब लगता है कि वो उतनी अच्छी भी शायद आज के वक्त में नहीं है या हमारे लिए तो कम से कम नहीं है अब अब सवाल हमारे ये है लिए अच्छी हैं मगर आज के समय के समय हिसाब से अब सही ना हाँ, वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ भाई कि मैंने ये कहा कि शायद तब अच्छी रही होगी यानी मॉडेस्टी अपनी तारीफ न करना ये सब किसी जमाने में बहुत अच्छी बात रही होगी मगर आज ये ज़माना है इन्फ्लुएंसिंग और सोशल मीडिया जैसे चीज़ों से इन्फ्लुएंस होने का तो साहब आज की बात यह है कि अगर हम अपनी तारीफ़ नहीं करेंगे तो क्या कोई दूसरा आएगा आपकी तारीफ़ करने लोग तो ये कहते हैं हाँ साहब आएगा तो आएगा? दूसरा ही दूसरा? मगर साहब सच बात यह है कि कब तक इंतज़ार करें आखिर उस दूसरे की तारीफ़ करने अरे? की कभी तो अपनी तारीफ खुद भी कर लेते हैं अरे? और कम से कम दूसरे करें, या ना करें। हम तो अपनी तारीफ करके खुश हो ही लेते हैं सचमुच अपने ताँए, ताँए। अरे भाई तो हुआ? आप मत करिए अपनी तारीफ अरे? इंतजार करिए कि कोई और तारीफ करेगा और जैसे कि प्रेमचंद जी फटा जूता पहनकर गुजर गए कभी जूते की मरम्मत तक न करवा पाए अरे जी, अपने जमाने में में अगर उन्होंने उन्होंने कहा कहा होता कि मैं अच्छा कहानीकार तो तो लोग मान लेते मगर उन्होंने तो कहा नहीं वो इंतजार करने लगे और सौ साल लग गए उनकी भैया मेरे को सौ साल इंतजार करने की आपकी तो तारीफ होती है भाई हाँ भाई तो होती है तो मैं थोड़ी ज्यादा चाहता हूँ ना अच्छा साहब तो देखिए हमारी तो यात्राओं की श्रृंखला चल रही है तो चलिए आज की बात भी एक यात्रा से ही करते हैं आपको बताऊं मैं एक पत्रिका पढ़ता हूं सोच विचार बनारस से निकलती है और हिंदी की घरेलू पत्रिका है साहित्यिक यानी कि उसमें कहानियां भी निकलती हैं और साहित्य की बातें भी होती हैं तो साहब उस उस पत्रिका में अभी एक कहानी पढ़ी कुछ अमौसा की यात्रा के बारे में अमावसा सॉरी अमावसा का स्नान तो अमावसा का स्नान कहानी में बाकी तो बहुत सी बातें कही गईं जिनका की जिक्र मैं करूंगा भी मगर उसमें एक ख़ास बात थी कि एक लड़का अपनी माँ को साइकिल के पीछे बैठाकर सरयू नदी में आ, मौनी अमावस्या के दिन स्नान कराने के लिए ले गया यों तो मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान होता है मगर चूंकि उसकी, उसकी सीमाएँ थी उस, सीमित ज, जगह थी और उसकी अपनी सीमाएं थी गंगा तक जाना शायद संभव नहीं था सरयू पास में थी तो वो अपनी माँ को मौनी अमावस्या का स्नान कराने के लिए ले गया हाँ अब बता रहा हूँ माँ ने अमावस्या को कहा अमा का स्नान तो साहब उस कहानी का नाम भी अमासा का स्नान था जब हमने वो कहानी पढ़ी तो साहब आपको सच बताऊं हमें भी ये लगा कि क्या ऐसी कोई यात्रा हमने भी अपने माता पिता के साथ की है देखिए मैं ये तो वादा मतलब दावा नहीं कर सकता कि मैंने अपनी माता को तीर्थ कराया मगर ये जरूर कह सकता हूं कि उनके साथ एक तीर्थ में दो तीर्थों में जाने का अवसर अवश्य मिला और वो तब जबकि मैं उनको ले जा सका तो साहब ये कहानी आपको सुनाता हूं क्योंकि हुआ यू कि एक वर्ष यानी जब हम नए नए बनारस में ट्रांसफर होकर के आए थे तो हमने आपको बताया था ना साहब कि हमारे एक मित्र चमोली में रहते थे चमोली यानी घोपेश्वर में तो साहब हमको लगा कि यार हिल स्टेशन जाने के नाम पर चमोली जाया जा सकता है बस हर लगे ना फिटकरी हिल स्टेशन का हिल स्टेशन दोस्त से मुलाकात और पहाड़ों में घूमना बस अब हम चले गए थे और जब हम वहाँ गए तो हमारे मित्र ने हमको बद्रीनाथ जी की यात्रा करवा दी ये हम लोग एटी के मई में, में गए थे हाँ तो साहब हमें बहुत अच्छा लगा हमने कहा तो हमारे दोस्त का बड़ा मतलब क्या बोलते हैं बड़ी चलती है उसकी तो हमारे मित्र श्री विजय कुमार चौहान साहब उन्होंने चूंकि यात्रा करवा दी तो अब साहब हमारे मन में ये आया कि हमको एक बैंक में एक सुविधा मिलती है होम ट्रेवल कंसेशन तो हमारा होम टाउन जो है वो बरेली था तो हमने ये सोचा कि चलो यार ऐसा करते हैं कि बरेली चलते हैं होम और, सब चलते हैं, और जी, पापा जी हाँ, वही हाँ। तो बता रहा हूं भाई हमने कहा कि बरेली चलने के नाम पर विजय कुमार चौहान जी की मदद से अम्मा जी पापा को भी लेकर चलते हैं और उनको यात्रा कराएंगे बद्रीनाथ जी की और केदारनाथ जी की उस समय, समय केदारनाथ नहीं सोचा था मगर बताता हूं आपको हम लोग साहब अच्छा आपको एसटीसी एलएफसी के कानून बताने में ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा आप ये समझ लीजिए कि यात्रा कहीं की भी करिए अगर आप एक बार बरेली छू लेते थे तो आपका होम टाउन या हो लीव ट्रे, लीव ट्रे लीव ट्रेवल मान लिया जाता था खैर साहब चल दिए भैया साहब बनारस से सेकंड क्लास थ्री टायर में बैठे देहरादून एक्सप्रेस नाम की गाड़ी में और साहब हम दो प्राणी माता पिता और चार प्राणी हम लोग अब हाँ एक, शिव, एक कुमार। शिव कुमार नाम का एक लड़का भी था जो हम लोग के यहाँ पर काम करता था कुछ दिनों के लिए और तो साहब इस प्रकार से पांच पांच बड़े प्राणी कहना भी मूर्खता होगी यूँ समझिए चार बड़े और तीन बच्चे आप सोच रहे होंगे तीन बच्चे कौन तो एक तो शिव कुमार आपको बता दिया 12-13 साल का लड़का था और हमारी चिंकी जी यानी कि जो हमारी बड़ी बेटी छे वो छे 6 साल की, सारे की और जी, वो लगभग 10 महीने की, की। <laughs> उनकी उम्र बताना जरूरी है क्योंकि कहानी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है साहब तो साहब वो हम लोग चल दिए थ्री टायर के डब्बे में थोड़ा डर था कि यार थोड़ा अक्टूबर का महीना था तो गर्मिया खत्म हो चली थी और जाड़ा धीरे धीरे आ रहा था और आपको ये भी बता दू साहब पिताजी को मनाना ये कोई मामूली काम नहीं था वो राजी नहीं हो रहे था। आ, बहुत पापड़ बेलने पड़े साहब आखिर में वो मान गए और मान ही नहीं गए उन्होंने बाकायदा रिजर्वेशन भी स्टेशन जाके हम लोग के लिए करा लिया बस साहब हम लोग बैठ गए गाड़ी में और साहब गाड़ी चल दी आपको बता दें ये हमारी जो देहरादून एक्सप्रेस गाड़ी है ना ये दो गाड़ियां हैं एक देहरादून एक्सप्रेस है जो हावड़ा से आती है और देहरादून तक जाती है और एक दूसरी गाड़ी है जो बनारस से देहरादून जाती है वो गाड़ी साहब जो बनारस से देहरादून जाती है ना वो कहलाती तो वो भी देहरादून एक्सप्रेस है मगर फ्रॉड फ्रॉड है फ्रॉडिया गदैया तो उससे भी बुरी थी मगर ये जो थी ये गाड़ी भी कोई कम नहीं थी साहब खैर मगर नहीं नहीं हम साहब हम अच्छी वाली देहरादून एक्सप्रेस में बैठकर गए और साहब हम लोग जब चले तो थोड़ा सा डरे हुए तो थे मगर आपको बताएं मजे की बात ये कि अब चूंकि बाबा चल रहे थे तो हमें तो ज्यादा चिंता थी नहीं कि बच्चों के लिए क्या करना है बस आप बाबा ने चिंकी को ले जाकर ए एच व्हीलर की दुकान पर ना कितनी कॉमिक्स कहानी, कहानी की किताबें खरीदवा दी बस आप चिंकी जी को थोड़ा मोड़ा जो पढ़ना आता था थोड़ा मोड़ा नहीं वो नहीं पढ़ लेती, लेती। थी। नहीं नहीं नहीं। बस आप वो उसने जो था वो किताबें ले ली ढेर सारी किताबें अपने हाथ में दोनों नन्हे नन्हने हाथों में पकड़े हुए वो ट्रेन में ऐसा बैठ गई और बस भैया गाड़ी चलने का भी इंतज़ार नहीं किया हम लोग कहते रहे कि अरे भैया जब गाड़ी चले तब पढ़ना मगर क्यों पढ़ेगी वो तब उसने तो उसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दिया और साहब हम लोग डरे इसलिए थे क्योंकि कुकू जी का डर था हम लोगों को कि ये छोटी सी बच्ची कहीं रोना धोना शुरू कर देगी हाँ। तो मुश्किल हो हो जाएगी ऐसा ना करके हाहाकार पूरे डब्बे के के लोग और, मगर साहब आपको सच बताएं वो यात्रा जो लगभग चौबीस घंटे की थी उसमें उस बच्ची ने एक बार भी रोना गाना नहीं किया और चिंकी उसको तो पढ़ने के लिए किताबें मिल गई नहीं चला मुझे नहीं लगता है कि उसे ये भी समझ आया कि ये कोई हम यात्रा कर रहे हैं उसे तो लगा कि छुट्टियां चल रही हैं और मैं घर में बैठी किताबें पढ़ रही हूँ बस अब वक्त वक्त पर खाना पीना अब आप तो जानते ही हैं साहब ट्रेन चलने के साथ ही कुछ तो खाना पीना शुरू हो ही जाता है अब साहब हम लोग पहुँच गए देहरादुन हरिद्वार हरिद्वार में जाकर हम हरिद्वार में जाकर हम लोगों ने पहले तो स्नान ध्यान किया और स्नान ध्यान करने के बाद यह हुआ कि अब भैया अगले दिन सुबह चमोली के लिए बस पकड़ी जाएगी चमोली मतलब गोपेश्वर के लिए बस पकड़ी जाएगी चमोली सीधी डायरेक्ट रोड पे है गोपेश्वर के लिए चमोली जो चमोली जो घाटी का इलाका है ना वो चमोली है हाँ। और वहां से दस किलोमीटर ऊपर जो बसा हुआ है शहर वो ये? है गोपेश्वर हाँ। है। हाँ और उसको ये कहते हैं कि कभी यहां पर बाढ़ आई थी तो चमोली पूरा बह गया था तो ये नया शहर बसा है तो इसीलिए गोपेश्वर उनका डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टेडक्वार्टर है खैर साहब हम लोग पहुंच गए विजय कुमार चौहान जी के घर के दरवाजे पर बस वाले ने उतार दिया हम लोग को क्योंकि विजय कुमार चौहान जी वहां खड़े हुए थे हम लोग का इंतजार कर रहे थे एक ही बस आती थी तो बस आने का टाइम उनको पता था और बस वाले सब उनको जानते थे और बस वाले तो उनको जानते भी थे, जानते थे बस आप अब हम लोग पहुंच गए वहां पर जब उनके यहाँ पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है आज आप लोग विश्राम करिए कल भी विश्राम करिए और परसों हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर चलेंगे बस साहब हम लोगों ने कहा ठीक है हम बद्रीनाथ की यात्रा पर चलेंगे और साहब अगले दिन हम लोग एक बस चलती थी प्राइवेट बस गढ़वाल मंडल विकास निगम की नहीं, जी एम ओ की गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन की बस इसमा, इसमा, एक बात हमको याद दिलाई हम लोग पहले केदारनाथ गए थे क्योंकि तो मेरे अच्छा हाँ, मेरे हाँ हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने हाँ तो ये हुआ कि अगले दिन बद्रीनाथ चलेंगे मगर विजय कुमार चौहान जी ने बातों बातों में शाम को ये बताया कि वैसे तो यहाँ से केदारनाथ जभी जा सकते हैं क्योंकि यहाँ से केदारनाथ के लिए एक बस शुरू हो गई है हम लोगों ने कहा ऐसा है क्या बस आप हमारे पिताजी हमसे हजारों गुना अधिक उत्साही हैं उन्होंने कहा तो फिर हम लोग पहले केदारनाथ चलते हैं फिर बद्रीनाथ चलेंगे विजय कुमार चौहान जी ने हम लोग को डराने की भी कोशिश की कि केदारनाथ में पैदल बहुत चलना पड़ेगा मगर नहीं साहब कुछ बात नहीं उन्होंने कहा ठीक है तो हम लोग चलते हैं अब भैया बस के बारे में जब बात हुई तो हम लोगों ने कहा यह बस अभी चली है मतलब उन्होंने कहा देखिए ये बस जो है पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ केदारनाथ का मतलब बस केदारनाथ तक नहीं जाती है बस जाती थी गौरीकुंड तो उन्होंने कहा कि पहले बद्रीनाथ और गौरीकुंड जुड़े हुए नहीं थे तो अगर आपको बद्रीनाथ से केदारनाथ जाना होता यानी आपको ये दो तीर्थ एक साथ करने होते, तो आपको पहले रुद्रप्रयाग जाना पड़ता रुद्रप्रयाग से आप पहले बद्रीनाथ जाते या गौरीकुंड जाते और फिर वापस लौटकर कर रुद्रप्रयाग आते और फिर रुद्रप्रयाग से दूसरी जगह जाते यानी त्रिकोण में एक आधार पर मिलाकर ये दोनों जगह थी और त्रिकोण का एक कोना जो था वो रुद्रप्रयाग था मगर फिर उसके बाद हालांकि सड़क बहुत अच्छी नहीं थी मगर तब भी एक, थी थी। एक बस चलाने की डिमांड हुई जिसके लिए भूख हड़ताल की गई वो बस थी बद्रीनाथ से गौरीकुंड तक की बिना रुद्रप्रयाग गए बस आप तो उस बस का जब वो बस चल गई तो उसका नाम ही भूख हड़ताल है। अब होता ये था कि वो बस बद्रीनाथ से भरी हुई आती थी और बद्रीनाथ से चलकर जोशीमठ रुकती थी जोशीमठ से आके गोपेश्वर रुकती थी गोपेश्वर से चलने के बाद मेरे ख्याल से वो जो ऊपर तुंग, तुंगनाथ तुंगनाथ के मोड़ पर रुकती थी और फिर उसके बाद गौरी, गौरी। पहुंचती थी तो लगभग एक बजे के आसपास दिन में वो बस आती थी अब साहब उस बस में किस्मत थी आपकी कि अगर आपको सीट मिल गई तो मिल गई और नहीं मिली तो नहीं मिली खड़े होकर जाइए। खैर साहब हम लोग चूंकि विजय कुमार जी के मित्र थे तो साहब उन्होंने कह सुन करके हम लोगों के लिए चार सीटें करवा दी बस साहब हम लोग जो थे उस बस, बस में बस आई और हम लोग बैठ गए एक बजे दिन में बस चली और जब बस चली साहब वाह वाह वाह बजे बस चली है भैया क्या दृश्य थे रास्ते के उनका वर्णन करने में तो मेरा पूरा समय निकल जाएगा तो इसलिए उनका वर्णन फिर कभी बताऊंगा हाँ विहंगम दृश्य से शुरुआत हुई थी और भयावह पे खत्म हुई तो चलिए साहब जब हम लोग पहुँचे आठ बजे रात में गौरीकुंड में तो उस वक्त तेज़ बारिश हो रही थी हमारा बिस्तर बंद बस के ऊपर रखा था अब साहब हम लायक बेटे की तरह बस के ऊपर चढ़े न सिर्फ अपना बिस्तर बंद उतारा बल्कि कुछ और लोगों के बिस्तर बंद भी उतरवाए क्योंकि पिताजी की नज़र में हम नवयुवक थे और हमें ये सब काम करना शोभा देता था अपना विवेक थे नजर में क्या थे <laughs> तो साहब खैर वो सामान उतरवाया गया और जब वो सामान उतार रहे थे ना उस वक्त उस होल्ड ऑल के एक कोने से हाथ में थोड़ा सा कट गया कट गया थोड़ा बकल का वो जो था कांटा उससे कर उससे कट, कट, कट गया और साहब खून भी निकल आया मगर खैर हम लोग बिस्तर-बिस्तर उठा करके अटैची व अटैची लिए हुए और साहब हम लोग पहुँच गए एक होटल में वहाँ पर कमरा वमरा मिल गया जब हम लोग वहाँ गए तब अपनी चोट का ख्याल आया खून तो बही रहा था किसी तरह से उसको रोका वोका जो भी था और उसने कहा था कि घोड़े की उसके बाद जब वो सब हो गया तो साहब सुबह हुई तो ये हुआ कि भाई अब घोड़े कर लिए जाएं बस साहब हमारे पिताजी ने साफ मना कर दिया कि चूंकि ये हाथ में कटा है इसलिए घोड़ा नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी एक बहन इसी वजह से अपने बहुत ही बचपन में टिटनेस हो करके गुजर गई थी वो तो साहब हमारी वो बुआ के जाने के कारण ये हो गया कि नहीं नहीं करेंगे अगर एटीएस लग गया तब उसके बाद बात सोची जाएगी बस साहब हम और पिताजी जो थे सुबह जब सामान वामान बांध लिया तो वो हमको लेकर चले कि भाई यहाँ पर डॉक्टर कहाँ मिलेगा तो एक डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर वहाँ पर मिले उन्होंने कहा साहब देखिए हमारे यहाँ तो एटीएस टी होता नहीं है वो ऊपर सरकारी दवाखाना है आप वहाँ चले जाइए खैर साहब तकरीबन साढ़े बजे के आस हम लोग वो सरकारी दवाखाने में पहुँचे जब उस दवाखाना में गए तो उस डॉक्टर ने देखा उसने कहा अरे बहुत मामूली कटा है कोई खास बात नहीं है आज तक किसी तो, को कुछ नहीं हुआ है उन्हों अरे उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं होगा आप जाइए घोड़ा करिए और जाइए पापा ने कहा साहब इसमें टिटनस होने का खतरा है बोले अरे साहब आज तक तो यहां किसी को टिटनस हुआ नहीं को क्यों हो जाएगा टिटनस बस साहब पिताजी का जो था वो पुलिसिया रूप जाग उठा उन्होंने कहा तो आप क्या चाहते हैं कि आप पहला केस मेरे लड़के को ही बनाना चाहते हैं क्या hmm. बस साहब वो थोड़ा डॉक्टर साहब भी घबरा गए और पिताजी हमको लेकर के आवेश या आओ देखा न ताऊ ऐसा कहना चाहिए बाहर आ गए बाहर आके वो बोले कि ना अब हम घोड़ा तो नहीं करते अब घोड़ा नहीं करते तो क्या होगा तो उन्होंने कहा हम कंडी करें कंडी किसके लिए हमारी पत्नी के लिए क्योंकि उसके पास एक छोटी बच्ची है और माता जी के लिए वो डोली की गई है ना हाँ. उनके लिए डोली की गई हुँ. बस आप कंडी हाँ. आपको बता दें कि एक आदमी अपने पीठ पर कंडिया रखता है और टोकरी रखता है और उस टोकरी में आदमी बैठता है और वो चलता है इस पे हमें भी कुछ कहना है हमने बहुत विरोध किया हमने कहा पापा जी हम पैदल ही चलेंगे आप लोगों के साथ वो माने ही नहीं उनको भ, बिल्कुल भरोसा नहीं था कि हम चल सकेंगे ना तुम थक जाओगी तुम नहीं चल पाओगी बीच रास्ते में यात्रा खत्म हो जाएगी ये सब उनकी बड़ी आशंकाएं थी इस जिद के मारे उन्होंने हमको वो दस रुपए का जूता नहीं खरीदवाया वहाँ पर तो सब जूता जूता पर मिलता खरीदते हैं रेनकोट खरीदते हैं और एक डंडा मिल जाता है साथ में सहारा ले टेक के चल नहीं खरीदवाया रेनकोट वगैरह तो खैर ठीक था हम अपनी चप्पल पहन के पैदल अब साहब यात्रा शुरू हुई तो कंडिया कंडिया कंडिया में तो तो को को बैठा दिया गया और चिंकी चिंकी, को, को को चिंकी को भी भी भी के के लिए लिए की गई थी थी। यानी बड़ी बेटी के लिए भी कंडिया थी। तो साहब इस प्रकार से हम लोग चलने लगे चलते चलते अब चलिए उस यात्रा की बातें बाद में मगर हम ये बता दें कि हमारी पत्नी ने उसमें लगभग तीन चौथाई यात्रा चप पल पहन कर ही करनी और वहाँ पहुँच गए केदारनाथ जी के दर्शन हो गए वापस आए उसी प्रकार की बस में बैठ करके और जब कोपेश्वर में हम लोग उतरे हैं तो तब तक सब कुछ ठीक था परंतु उतरते समय एक पत्थर पे पैर पड़ा और हमारी पत्नी का पैर मुड़ गया बस आप फ्रैक्चर नहीं हुआ मगर मोच जबरदस्त आई मगर करना तो क्या था अब तो हमें उसके बाद अगले दिन बद्रीनाथ जाना था तो ये बेचारी जिन्होंने इतने कष्ट झेले थे उसी हालत में बद्रीनाथ भी गई खैर वो यात्राओं का और तीर्थ का वर्णन बाद में करूंगा परंतु यहां पर बस यात्रा के बारे में एक बात बता दू पिताजी को नामालूम क्यों गौरी में हालात देखने के बाद ऐसा लगने लगा कि यहां पर साफ सफाई की बेहद कमी उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को यहां की सब्जी दाल तो नहीं खाने दूंगा तो साहब जानते हैं हम लोगों ने क्या खाया यात्रा के दौरान हम लोगों ने ताजी बनी हुई तंदूरी रोटी और मक्खन का एक स्लैब ले लिया और थोड़ा नमक ले लिया बस वो रोटी नमक और मक्खन कितना दिव्य भोजन था जी वास्तव में आज भी उसकी याद आ रही है ना हाँ। तो पिताजी के लिए धन्यवाद ही निकलता है बहुत बहुत बढ़िया आपको बताएं वो यात्रा धीरे धीरे करके समाप्त हुई परंतु मुझे अपने दिल में यह संतोष है आज भी कि मैं लेतो नहीं गया परंतु शायद ये कह सकता हूँ कि मैं वो निमित्त बना जिसके कारण कि मेरे माता पिता एक बार बद्रीनाथ और केदारनाथ जा पाए तो साहब ये है हमारे वो अमावसा की के स्नान को पढ़ने के बाद जो यात्रा का ज़िक्र मैंने आपसे किया वही यात्रा मेरे मन में कई दिनों से घूम रही थी और आज आपके साथ बातें करके न उस यात्रा की यादें ताजा हो गई जी वो वो बताइए बताइए आजकल तो कुंभ का बड़ा चल रहा है स्नान और लोग लोग इतना जा रहे हैं रिक्शे वाले वाली क्या बात आप बताते थे हां हां अब चलिए चलने का भी समय हो गया है तो एक छोटी सी बात आपको बता दें कि कुंभ आज की बात नहीं है हमने कई कुंभ देखे हैं परंतु एक कुंभ इलाहाबाद में ऐसा पड़ा था जिसमें कि बनारस से लोग जाते थे और साहब गाड़ियां भरी हुई बसें भरी हुई जितने इंतजाम आज हम लोग सुन रहे हैं शायद इतने इंतज़ाम हमने पिछले सत्तर साल में जो भी मुझे याद है कभी तो नहीं सुने थे कभी नहीं। हाँ भीड़ के बारे में अवश्य सुना था और ये अवश्य सुना था कि फिल्मों में हमेशा कहा जाता था कुंभ के मेले में खोए हुए भाई बस आप तो वो कुंभ के मेले में खोई पत्नियां कुंभ के पेले में खोए भाई बहन बच्चे ये सब अक्सर कहानियां होती थी तो सब ऐसे ही एक रिक्शे वाले ने बताया कि जब वो कुंभ जाना चाहता था तो ये हुआ कि भाई कुंभ जाने का तो कोई तरीका ही नहीं है बसों सवार रिक्शों बसों और ट्रेनों वगैरह में तो जगह ही नहीं उसने क्या किया रिक्शे वाला तो था ही उसने अपने दो और साथियों को बैठाया और चल दिया रिक्शे पर ढाई दिन में बनारस से इलाहाबाद पहुंच गया रास्ते में बस-बस क्या बस क्या मिलता है? लोट आ, वो बोलते हैं सत्तू, है? सत्तू और हाँ। ये सब बस बना हाँ लिट्टी चोखा बनाया खाया हाँ। बस वहीं सड़क के किनारे सो गए उस जमाने में सलमान खान साहब भी नहीं थे जो कि आखिर बस रास्ते के किनारे लोगों को कुचल देते अरे उस समय तो लोग गांव वाले खुद ही हाँ, थे।, अगर अगर थे हाँ वो गांव वाले दे देते थे अपने पास रहने की जगह मंदिर होते थे आप हाँ, उसमें जाकर हाँ, सो जाते थे हाँ, और उसके बाद कहीं कुआं होता था तो स्नान तो कर लेते थे हिम्मत हाँ साहब हिम्मत तो आजकल भी आप देखिए तो धर्म के नाम पर हिम्मत तो आ ही जाती है तो साहब इस तरह की कहानियाँ चलती हैं तो इसके साथ अब आपको मैंने पिछले एक दो सप्ताह में वो म्यूज़िकल जो प्रिल्यूट था वो नहीं दिया था मगर फिर बाद में कुछ दोस्तों ने कहा कि अरे नहीं यार देना जारी रखो तो आज आपको एक छोटा सा म्यूज़िकल प्रूट दे रहा हूं गाना पहचानिए और बताइएगा साहब मशहूर और मरूफ गाना है इस गाने को आप ने ज़रूर सुना होगा और पहचान भी जाएंगे तो ये लीजिए गाना ठीक है साहब तो गाना पहचान लीजिए मुझे लिख दीजिए या बता दीजिए आज के लिए इतना ही आपसे नमस्कार करता हूँ आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना समय दिया मेरी बात सुनने के लिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार नाम कोई बोली कोई लाखों नाम कोई बोली कोई लाखों रू पर चेरे खोल के देखो प्यार की आंखें सब तेरे सब मेरे रे लहराए पहनी में जैसे धूप छे गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहराए पहनी में जैसी धूप छौरी गंगा आई कहाँ से गंगा जा